कुब्जा पर कृपा कोवलया पीढ़ चाड़ूर मुष्टिक तोषल और कंस का वध तथा वसुदेव द्वारा भगवान का स्तवन व्यास जी कहते हैं तदंतर श्री कृष्ण ने राजमार्ग पर एक कुब्जा स्त्री देखी जो अंगराग से भरा हुआ पात्र ले आ रही थी उसे देखकर श्री कृष्ण ने पूछा कमललोचने तू यह अंगराग के पास ले जाती है सच-सच बता उनकी बात सुनकर वह श्री हरि के प्रति अनुरक्त हो गई और बोली प्रिय क्या आप नहीं जानते कंस ने मुझे अंगराग लगाने का कार्य सौंप रखा है मैं अनेक वक्रा के नाम से विख्यात हूं मेरे सिवा दूसरे किसी का घिसा हुआ चंदन कंस को पसंद नहीं आता श्री कृष्ण बोले सुमुखी यह सुंदर सुगंध युक्त अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो यह सुनकर कुब्जा ने आदर पूर्वक कहा लीजिए ना फिर उन दोनों को उनके शरीर के अनुरूप चंदन अनुलेपन प्रदान किया कुब्जा उनके कपोल आदि अंगों में पत्रभंगी रचना पूर्वक अंगराग लगाया इससे वे दोनों पुरुष रत्न इंद्र धनुष के साथ शोभा पाने वाले श्वेथ श्याम मेघों के समान सुशोभित हुए तत्पश्चात कुलापन विधि कोपजत्व दूर करने की क्रिया के जानने वाले श्री कृष्ण ने उसकी ठोड़ी में अपने हाथ की दो उंगलियां लगा दीं और उसे उचकाकर ऊपर की ओर खींचा साथ ही उसके पैर अपने दोनों पैरों से दबा लिए इस प्रकार केशव ने उसके शरीर को सीधा कर दिया फिर तो वह युवतियों में श्रेष्ठ परम सुंदरी बन गई और प्रेम से स्तिल वाणी में बोली प्यारे आप मेरे घर में पधारें अच्छा तुम्हारे घर आऊंगा यूं कहकर श्री ने कुब्जा को विरा किया और बलराम जी के देखकर वे से तदंतर पत्र रचना पूर्वक लगाए और पीतांबर और नीलांबर धारण किए विचित्र पुष्पों के हार से सुशोभित वे दोनों भाई धनुषशाला में गए वहां उन्होंने रक्षकों से धनुष के विषय में पूछा और उनके बतलाने पर उसे उठाकर चढ़ाया बलपूर्वक चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया उससे बड़े जोर का शब्द हुआ जिससे सारी मथुरापुरी गूंज उठी धनुष टूटने पर रक्षकों ने उन पर आक्रमण किया तब वे रक्षक सेना का संघार करके धनुषशाला के बाहर निकले कंस को अक्रूर के लौटने का हाल मालूम हो चुका था फिर धनुष टूटने का शब्द सुनकर उसने चाडूर और मुष्टिक से कहा दोनों गोपपुत्र यहां आ गए हैं उन्हें मेरे सामने मल्ल युद्ध करके तुम दोनों अवश्य मार डालना क्योंकि वे दोनों मेरे प्राण लेने वाले हैं यदि युद्ध में उन्हें मारकर तुमने मुझे संतुष्ट किया तो मैं तुम्हारी जो जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण करूंगा वे दोनों मेरे शत्रु हैं अतः न्याय से अथवा अन्याय से उनको अवश्य मार डालो उनके मारे जाने पर इस राज्य पर मेरा और तुम्हारा समान अधिकार होगा इस प्रकार उन दोनों मल्लों को आदेश दे कंस हाथीवान को बुलाया और उच्च स्वर से कहा महावत तू कुवलया पीढ़ हाथी को मतवाला करके रंगभूमि के द्वार पर खड़ा रखना जब दोनों गोपुत्र मल्ल युद्ध के लिए आए तब उन्हें द्वार पर ही मरवा डालना महावत को यह आज्ञा दे कंस ने देखा रंगभूमि में सब ओर यथा योग्य मंच लग गए हैं तब वह सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करने लगा उसकी मृत्यु समीप आ गई थी सवेरा होने पर सब मंचों पर नागरिक गण आविराजे जो मंच केवल राजाओं के लिए बिछे थे वहां भिन्न-भिन्न स्थानों के राजा अपने सेवकों सहित आ बैठे जो लोग मल्लों की जोड़ का चुनाव करने वाले थे उन्हें कंस ने रंगभूमि के बीच में ही अपने पास ही बिठाया वह स्वयं भी बहुत ऊंचे मंच पर विराजमान था रनिवास की स्त्रियों के लिए अलग मंच लगे थे और नगर की स्त्रियों के लिए अलग नंद आदि गोप दूसरे दूसरे मंचों पर बैठे थे अक्रूर और वसुदेव मंचों के किनारे खड़े थे बेचारी देवकी नगर की स्त्रियों में खड़ी थी वह सोचती थी अनंत काल में भी तो एक बार पुत्र का मुंह देख लूं इसी समय रंगभूमि में तुरही आदि बाजे बज उठे चाडूर उछलने और मुष्टिक ताल ठोकने लगा लोगों में हाहाकार मच गया बलराम और श्री कृष्ण रंगभूमि के द्वार पर आए और महावत से प्रेरित कोवलया पीढ़ नामक हाथी को मारकर भीतर घुस गए उस समय उनके अंगों में हाथी का मद और रक्त लगे हुए थे उसके बड़े-बड़े दांतों को ही उन्होंने अपना आयुध बना लिया था वे दोनों भाई गर्वपूर्ण लीलामयी चितवन से निहारते हुए उस महान रंगोत्सव में इस प्रकार प्रविष्ट हुए मानो मृग के झुंड में दो सिंह आ गए हों उनके आते ही रंगभूमि में चारों ओर महान कोलाहल हुआ सब लोग विस्मय के साथ कहने लगे यही कृष्ण हैं यही बलभद्र हैं ये कृष्ण है, है, वे ही हैं जिन्होंने भयंकर राक्षसी पूतना का वध किया छकड़े उलट दिए और दोनों अर्जुन वृक्षों को उखाड़ डाला जिन्होंने बालक होते हुए भी कालिय नाग के मस्तक पर नृत्य किया सात रातों तक गोवर्धन पर्वत को हाथों पर रखा और अरिष्ट धेनुक तथा केशी आदि दुराचारियों को खेल खेल में ही मार डाला वे ही कृष्ण दिखाई देते हैं और जो दूसरे के मन और नैनों को आनंद देते हुए लीला पूर्वक आगे आगे चल रहे हैं वे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी हैं पौराणिक रहस्यों को जानने वाले विद्वान पुरुष इन्हीं गोपाल के विषय में यूं कहते हैं कि ये शोक सागर में डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे निश्चय ही ये सबको जन्म देने वाले सर्वभूत स्वरूप भगवान विष्णु के अंश हैं जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए हैं इस प्रकार जब नगर के लोग बलराम और शेखीशने का वर्णन कर रहे थे उस समय देवकी के हृदय में स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा वासुदेव जी तो मानो समीप आई हुई वृद्धा अवस्था को छोड़कर युवा हो गए उनकी दृष्टि अपने दोनों पुत्रों पर ही लगी हुई थी मानो वे ही उनके लिए महान उत्सव हो रणमास की स्त्रियां एकटक नेत्रों से श्री कृष्ण और बलराम को निहारती थीं नगर की स्त्रियां तो उनकी ओर से दृष्टि ही नहीं हटाती थीं स्त्रियां आपस में कहने लगी सखियों श्री कृष्ण का मुख तो देखो कैसे कमल जैसी सुंदर आंखें हैं कुवलया पीढ़ हाथी से युद्ध करने के कारण जो परिश्रम हुआ है उससे इनके मुख पर पसीने की निकल हैं इन से सुशोभित इनका प्रसन्न मुख ऐसा जान पड़ता है मानो खिले हुए कमल पर ओस के कण शोभा पा रहे हों इस मनोहर मुख की झांकी करके आज अपना जन्म सफल कर लो आहा भामिनी इस बालक के वक्षस्थल पर तो दृष्टिपात करो श्रीवत्स चिन्ह से इनकी कैसी शोभा हो रही है यह संपूर्ण जगत का आश्रय है और इनकी दोनों भुजाएं शत्रुओं का दर्प दलंग करने में समर्थ हैं अरी सखी उधर देखो मुष्टिक और चाडूर को उछलते कूदते देख बलभद्र जी के मुख पर मंद हास्य की कैसी छटा छा रही है हाय सखी देखो तो सही ये कृष्ण चाडूर के साथ युद्ध करने जा रहे हैं क्या इस सभा में न्याय युक्त बर्ताव करने वाले बड़े बूढ़े नहीं हैं कहां तो अभी युवा अवस्था में प्रवेश करने वाले श्री हरि का सुकुमार शरीर और कहां वज्र के समान कठोर एवं विशाल शरीर वाला यह महान असुर ये दोनों भाई रंगभूमि में अभी तरुण दिखाई देते हैं इनके सभी अंग कोमल हैं और चारूड़ आदि दैत्य बल बड़े ही भयंकर हैं युद्ध के लिए जोड़ का चुनाव करने वाले लोगों का यह बहुत बड़ा अन्याय है कि वे मध्यस्थ होकर भी बालक और बलवान के युद्ध की उपेक्षा करते हैं जब नगर की स्त्रियां इस प्रकार वार्तालाप कर रही थीं उसी समय भगवान श्री हरि अपने पदघात से पृथ्वी को कपाते हुए सब लोगों के हृदय में हर्षातिरेक की वृष्टि करने लगे बलभद्र भी ताल ठोककर मनोहर गति से उछलते हुए चल रहे थे उस समय यह पृथ्वी पग पग पर उनके पदघात से विदीर्ण नहीं हुई यह बड़े आश्रय की बात थी तदंतर अमित पराक्रमी श्री कृष्ण चाडूर के साथ कुश्ती लड़ने लगे तथा मल युद्ध की विद्या में कुशल मस्तक दैत्य बलदेव जी के साथ भिड़ गया श्री कृष्ण चाडूर के साथ परस्पर भिड़कर नीचे गिराकर उछालकर घूंसे और वज्र के समान कोहनी से मारकर पैरों से ठोकरें देकर Tata e duesre kei shriir ko ragad kar